वैराग्य प्रकरण दूसरा सर्ग अधिकारी षटकांडात्मक पूर्व रामायण के साथ इस ग्रंथ का संबंध ब्रह्मा के आदेश से इस ग्रंथ का निर्माण तथा मुक्तों की चर्या का वर्णन जो स्वर्ग में भूमि में आकाश में हमारे अंदर और बाहर निरंतर विराजमान है अर्थात जिसकी सत्ता और प्रकाश से यह संपूर्ण प्रपंच सत्तावान और प्रकाशित होता है उस सर्वात्मा और सर्वाभासक पर ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है वाल्मीकि जी ने कहा मैं इस संसार रूप कारागार में बद्ध हूं इससे मुझे मुक्त होना चाहिए ऐसी जिसको मुक्ति की प्रबल इच्छा हुई है एवं जो अत्यंत अत्यंतानी नहीं है और जो अत्यंत ज्ञानी भी नहीं है वही इस शास्त्र के श्रवण में अधिकारी है पहले जिसमें कथा रूप उपाय है उस रामचरित वर्णनात्मक पूर्व रामायण का विचार कर जो मोक्ष के उपाय भूत इन शत्रुनाशक पहले छप्पन हजार श्लोक परिमित पूर्व और उत्तर दो खंडों से युक्त इस रामायण के अनादिकाल से अभ्यस्त राग द्वेष आदि दोषों को दूर करने वाले उत्तम उत्तम उपदेशों से पूर्ण होने के कारण महाबलवान राम रामकथारूप पूर्वखंड पूर्वक पूर्वखंड की रचना कर मैंने उसे अनुग्रह और प्रेम से एकाग्रचित्त होकर जैसे सागर रत्नार्थी को रत्न देता है वैसे ही विनित और मेधावी अपने प्रिय शिष्य भरद्वाज को दिया मेधावी भरद्वाज ने मुझसे पूर्व रामायण को प्राप्त कर सुमेरु पर्वतस्थ किसी वन में उसे ब्रह्मा को सुनाया उसे सुनकर सबके पितामह भगवान ब्रह्मा भरद्वाज के ऊपर बड़े प्रसन्न हुए और वरदान से वरदान के बहाने जगत के उद्धार के साधन मोक्षशास्त्र की रचना करनी चाहिए ये उत्तम आशय वाले ब्रह्मा ने भरद्वाज से कहा हे पुत्र वर मांगो भरद्वाज ने कहा हे भगवान हे भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी जिससे यह जनता दुख से मुक्त हो जाए वह उपाय मुझसे कहिए। इसी वर में मेरी अभिरुचि है श्री ब्रह्मा जी ने कहा वत्स भरद्वाज जो तुमने मुझसे पूछा है इस विषय में अपने गुरु श्री वाल्मीकि जी के निकट जाकर उनसे प्रयत्न से विनयपूर्वक प्रार्थना करो उन्होंने जिस अनिंदित रामायण का आरंभ किया है उसी का श्रवण करने पर अधिकारी मनुष्य संपूर्ण मोह को पार कर जाएंगे जैसे लोग महागुणशाली राम सेतु द्वारा महापाप सागर को पाप पार कर जाते हैं वैसे ही महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित उत्तर रामायण के श्रवण से ही दुस्तर मोह सागर अर्थात इस संसार महासागर को अनायास कर जाएंगे वाल्मीकि जी ने कहा भगवान ब्रह्मा भरद्वाज से यह कहकर उसके साथ मेरे आश्रम में आए मैंने शीघ्र ही देवाधिदेव ब्रह्मा जी की अभ्युन अर्घ्य पाद्य आदि द्वारा पूजा की तदनंतर सब प्राणियों के हितैषी अथ सत्वगुण संपन्न ब्रह्मा जी मुझसे कहने लगे हे मुनि श्रेष्ठ पवित्र निर्दोष रामचरित वर्णन रूप रामायण का आरंभ करके जब तक उसकी समाप्ति न हो तब तक उसे न छोड़ दीजिए उसे अवश्य ही पूरा कर डालिए हे महर्षि जैसे शीघ्रगामी जहाज द्वारा जैसे शीघ्रगामी जहाज द्वारा दुर्लंघ्य महासागर अनायास उत्तीर्ण हो जाता है वैसे ही सब लोग इस उत्तर रामायण द्वारा इस संसार रूप संकट से छुटकारा पा जाएंगे इसीलिए हमारा अनुरोध है आप लोगों के हित हित के लिए इस रामायण महाशास्त्र को शीघ्र प्रकाशित कीजिए यह यह कहने के लिए, यह कहने के के लिए, लिए ही मैं आपके पास आया हूं। जैसे क्षण ऊंची लहर उसी क्षण में जल में लीन हो जाती है वैसे ही भगवान ब्रह्मा यह कहकर उसी क्षण में मेरे उस पवित्र आश्रम से अंतर्त हो गए ब्रह्मा जी के आने पर मुझे अत्यंत विस्मय हो गया था इसलिए उस समय मैं उनके वाक्य का मर्म नहीं समझ सका उनके चले जाने पर मैंने चित्त में स्वस्थ मैंने मैंने चित्त में स्वस्थता प्राप्त कर स्वस्थ बुद्धि से वहां पर स्थित भरद्वाज से पूछा वत्स भरद्वाज ब्रह्मा जी ने यह क्या कहा उसे मुझसे शिक्रो उसे उसे मुझसे शीघ्र कहो मे, मेरे योग पूछने पर भरद्वाज ने मुझसे फिर कहा महर्षि भगवान ब्रह्मा ने कहा कि आपने जैसे पहले चित्त को विशुद्ध करने वाले रामायण की रचना की इस समय भी वैसे ही सब लोगों के हित के लिए संसार रूपी समुद्र से तारने के लिए नौका रूप उत्तर रामायण की रचना कीजिए भगवान इस विषय में मेरी भी एक प्रार्थना है कि महामना रामचंद्र जी भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न यशस्विनी सीता महाबुद्धि रामानुयायी मंत्रिपुर आदि अन्य अन्यान्य परिवार के लोगों ने इस संसार संकट में किस प्रकार व्यवहार किया उसको कहिए उन लोगों ने अज्ञानी जीव की तरह शोक युक्त होकर कालायप या, कालायापन किया था या वे मुक्त जीव की तरह असंग रहे थे भगवान किस प्रकार उन्होंने दुख मार्ग का अतिक्रमण किया था मुझे उसका विशद रूप से उपदेश दीजिए मैं और संसार के अन्य मानव हम सभी वैसे ही आचरण करेंगे और वैसे आचरण कर संसार संकट से मुक्ति प्राप्त करेंगे महाराज भरद्वाज ने बड़े आदर के साथ मुझसे कहने के लिए अनुरोध किया तब मैं भगवान ब्रह्मा की आज्ञानुसार उससे कहने के लिए प्रवृत्त हुआ मैंने कहा वत्स वत्स भरद्वाज जो तुमने मुझसे पूछा है उसे मैं विस्तार से तुमसे कहता हूं सावधान होकर सुनो उसे सुनने से तुम्हारा आत्म तत्व का अज्ञान रूप मल दूर हो जाएगा और मन की वृत्ति निर्मल हो जाएगी महामते भरद्वाज कमल नयन राम संपूर्ण विषयों को मिथ्या समझकर उनमें आसक्ति का त्याग त्याग कर जैसे लोक यात्रा का निर्वाह करने से सुखी हुए थे तुम भी वैसे ही व्यवहार करो वैसा करने से सुखी हो सकोगे महामना लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कौशल्या सुमित्रा सीता दशरथ एवं राम के मित्र कृतास्त्र और अविरोध पुरोहित वशिष्ठ वामदेव ये सभी परम ज्ञानी थे रामचंद्र जी के दृष्टि जयंत भास सत्य अर्थात सत्यवक्ता विजय विभीषण सुक्षेण हनुमान और सुग्रीव का अमात्य इंद्रजीत ये आठ मंत्री भी महामना जितेंद्रीय समदर्शी विषयों में आसक्ति से रहित प्राप्त प्रारब्ध कर्मों के नाश की प्रतीक्षा करने वाले एवं जीवन मुक्त थे हे आदान प्रदान आदि लौकिक सभ्यवहार और इष्ट चिंतन आदि भीत कर्म का अनुष्ठान करते थे तुम भी यदि वैसा ही कर सको तो तुम भी अनायास संसार रूपी संकट से मुक्त हो जाओगे अधिक क्या कहू उत्कृष्ट ज्ञान बल से युक्त व्यक्ति अपार संसार सागर में गिरने पर भी इस परम योग को प्राप्त कर इष्टवियोग से उत्पन्न शोक दुख दीनता आदि संकटों से मुक्त होकर नित्य तृप्त हो जाता है दूसरा सर्ग समाप्त वैराग्य प्रकरण तीसरा सर्ग दृश्य के मार्जन के उपाय वासना भेद निरूपण पूर्वक उनके लक्षण तथा श्री रामचंद्र जी की तीर्थ यात्रा का विस्तार से वर्णन भरद्वाज ने कहा हे ब्रह्मचंद्र जी की कथा का अवलंबन कर जीवन मुक्ति की स्थिति का अर्थात लक्षण और लौकिक वैदिक व्यवहार का वर्णन कीजिए उसका श्रवण करके मैं परम सुखी होऊंगा श्री वाल्मीकि जी ने कहा वत्स भरद्वाज जैसे ब्रह्मवश रूप रहित आकाश में नीले पीले आदि रंगों का भान होता है वैसे ही अज्ञानवश ब्रह्म में जगत का भ्रम होता है इसलिए प्रमाण और अनुभव से मैंने निश्चय किया है कि निरूप आकाश में नीले पीले आदि रंगों की भांति ब्रह्म में कल्पित अत्यंत असंभावित जगत का समूल अविद्या और उसके संस्कार के नाश द्वारा जैसे फिर स्मरण ही न हो उस प्रकार विस्मरण होना ही सबसे उत्कृष्ट मुक्ति का लक्षण और स्वरूप है किसी प्रकार मुक्ति के लक्षण और स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकता संपूर्ण जगत के अधिष्ठान प्रत्यक भिन्न आत्म तत्व के साक्षात से ही दृश्य का अत्यंत बाध हो सकता है इसलिए अभिसंवादी आत्मज्ञान को उपाय से प्राप्त करो हे अनग यह जगत वस्तुतः मिथ्या है यह आकाश में नीले पीले आदि रंगों की भांति अपातः सत्य सा प्रतीत होता है किंतु इस ग्रंथ में दर्शित विचार से सहज में ही यह असत है यह प्रतीत हो जाता है यद्यपि आत्मा ही अनुभव है तथापि वह दृश्य के साथ सम्मिलित है अतः उसका अनुभव नहीं होता किंतु मन की वृत्ति रूप आत्मतत्व साक्षात्कार रूप बोध द्वारा अविद्या का नाश होने से अविद्याजन्य दृश्य तीनों कालों में भी नहीं है अर्थात वह मायावी की माया अर्थात वह मायावी की माया के समान तीनों कालो में मिथ्या है जो उसका दृष्टा है वही सत्य है यह सत आत्मा ही सर्वत्र विराजमान और प्रकाशमान है अन्यथा पूर्वोक्त उपाय का ग्रहण न करने पर अनादि अज्ञान से अन्धे अनात्मा का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र रूपी गड्ढों में ठोकर खा रहे रागान्धजनों के पतन के कारण भूत गर्त तुल्य तत तत्त शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट उपायों से अहिक और पारलौकिक विषयों में आसक्त होकर आचरण कर रहे अतएव विषयों के उपभोग के लिए बार बार जन्म ग्रहण कर रहे मूर्खों को अनंत ब्रह्मकल्पोकल्पों से भी निवृत्ति नहीं मिल सकती भाव यह है कि अनादि की ज्ञान से से अतिरिक्त हजारों साधनों से भी निवृत्ति नहीं हो सकती हे ब्राह्मण निशेष रूप से वासनाओं का जो परित्याग है वह उत्तम मोक्ष कहा जाता है उक्त मुख्य मोक्ष को अविद्या रूप मल से रहित ज्ञानी ही प्राप्त कर सकता है अन्य नहीं हे ब्रह्म जैसे शीत के नष्ट होने पर हिमकण तुरंत गल जाते हैं वैसे ही वासनाओं के नष्ट होने पर वासना पुंज रूप चित्त शीघ्र नष्ट हो जाता है जैसे पिरोए हुए सूक्ष्म सूत्र से मोतियों का समूह स्थित रहता है वैसे ही पंच महाभूतों से बना हुआ यह शरीर वासना से खड़ा है वासना दो प्रकार की कही गई है शुद्ध और मलिन मलिन वासना जन्म की कारण है और शुद्ध वासना जन्म का नाश करती है और अज्ञान होने होने रूप सुक्षेत्र में जिसका कलेवर खूब विशाल हुआ है अर्थात विषयों के अनुसंधान के अभ्यास से खूब बढ़ी हुई राग द्वेश आदि से वृद्धि को प्राप्त होने होने के कारण घन अहंकार रूप क्षेत्र के स्वामी द्वारा भली पाली पोषी पाली पोषी गई अतएव शोभित इसी पुनर्जन्म कारिणी वासना को पंडित लोगों ने मलिन कहा है जो भूने हुए बीज के समान अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति से शून्य होकर रहती है अर्थात पुनर्जन्म की उत्पादक कारण न होकर केवल मात्र प्रारब्धवश देह आदि का अवलंबन करके रहती है अर्थात देह धारण मात्र से पर्यवसित होती है वह शुद्ध वासना कही जाती है पुनर्जन्म का निवारण करने वाली शुद्ध वासना जीवन मुक्त पुरुषों के शरीर में चक्र में भ्रमण के समान मृत संस्कार रूप से रहित है अर्थात देहधारण रूप कार्य से उनमें भी वासना के अस्तित्व का अनुमान होता है जो लोग शुद्ध वासना से युक्त हैं, वे ही जो लोग शुद्ध वासना से युक्त हैं, वे ही ज्ञात द्या, ज्ञेय होते हैं ज्ञात ज्ञेय होकर वे फिर जन्म रूप अनर्थ के भाजन नहीं होते अर्थात दुख भाजन पुनर्जन्म पर विजय पाकर जीवन मुक्त पद प्राप्त करते हैं वे ही वास्तव में बुद्धिमान कहे जाते हैं। हे महामति भरद्वाज महाबुद्धि श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार जीवन मुक्ति पद को प्राप्त हुए उसे मैं जीव के जरा और मरण की शांति के लिए तुमसे कहूंगा सुनो श्री रामचंद्र जी की परम मंगलदायिनी इस कथा का श्रवण करो इसके श्रवण से ही तुम संपूर्ण तत्व को जान जाओगे वत्स भरद्वाज राजीव लोचन श्री रामचंद्र जी ने गुरुकुल से लौटकर कुछ दिन भांति भांति की लीलाओं द्वारा निर्भय होकर अपने घर में ही बिताए तदनंतर कुछ समय बीतने पर जबकि महाराज दशरथ पृथ्वी का पालन करते थे शोक रहित प्रजा बड़े आनंद में थी राज्य की सुव्यवस्था से प्रजाओं में ज्वराधि पीड़ा भी नहीं थी भय अकाल मरण आदि अन्य पीड़ाओं की तो क्या बात तो तो बात ही क्या थी उस समय महागुणशाली श्री रामचंद्र जी का मन तीर्थ और पुण्याश्रम देखने के लिए अत्यंत उत्कंठित हुआ श्री रामचंद्र जी ने पुण्य तीर्थों के दर्शन का योग विचार कर श्री पितृ चरणों के निकट जाकर जैसे हंस नवीन कमलों का आश्रय लेता है वैसे ही पिताजी के नख रूपी केसर से सुशोभित चरण कमलों को ग्रहण किया श्री रामचंद्र जी ने कहा पिताजी तीर्थ देव मंदिर वन और आश्रमों के दर्शन के लिए मेरा मन अत्यंत उत्कंठित हो रहा है महाराज मेरी इस मेरी इस प्रथम प्रार्थना को सफल करने की कृपा कीजिए इस, इस इस इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो प्रार्थी होकर आपके पास आया हो और उसकी अभिलाषा आपने पूर्ण न की हो श्री रामचंद्र जी द्वारा योग प्रार्थित महाराज दशरथ ने कुलगुरु वशिष्ठ जी के साथ परामर्श कर श्री रामचंद्र जी को जिनकी यह जिनकी यह प्रथम प्रार्थना थी तीर्थ दर्शन के लिए बड़े असमंजस में में दी। और शुभ दिन ब्राह्मणों द्वारा मंगल पाठ कराकर एवं मंगलमय वेशभूषा से शरीर को अलंकृत कर आशीर्वाद दे रही माताओं द्वारा पुनः पुनः आलिंगन कर खूब विभूषित किए गए श्री रामचंद्र जी भाइयों वशिष्ठ द्वारा प्रेषित शास्त्र ब्राह्मणों कति कतिपय अपने प्रेमी श्रेष्ठ राजकुमारों के साथ तीर्थयात्रा के लिए अपने घर से निकले नगर नगरललनाओं से भवरों की पंक्ति के समान चंचल नेत्रों द्वारा बड़े आदर के साथ देखे जा रहे श्री रामचंद्र जी जब नगर से निकले तो नगरवासियों ने उनकी यात्रा के उपलक्ष्य में मंगल मंगल के लिए तुरी घोष से उनका अभिनंदन किया जैसे बर्फ की झड़ियों से हिमालय अच्छादित हो जाता है वैसे ही ग्रामीण महिलाओं के चंचल हाथों हातो, हाथों से बरसाई गई लाजा की वृष्टि से उनका शरीर व्याप्त हो गया श्री रामचंद्र जी ब्राह्मणों को दान सम्मान आदि से अपने वेश अपने वर्ष में करते प्रजाओं के प्रजाओं के आशीर्वाद सुनते और दिशाओं के अंत को देखते हुए गहन वनों में खूब घूमे तदुपरांत अति श्रेष्ठ अपनी राजधानी कौशल से आरम्भ कर श्री रामचंद्र जी ने स्नान दान तप ध्यान करते हुए पवित्रतम नदी तट पुण्यवन आश्रम जंगल देशों की सीमाओं में स्थित समुद्र और पर्वतों के तट चांद चांदनी के समान स्वच्छ श्री भागीरथी नीलकमल के तुल्य निर्मल श्री यमुना सरस्वती सतलज चिनाब इरावती केवल वेणी नदी कृष्ण से मिली हुई वेणी निर्विंध्या सरयू चरमण्यवती व्यास बाहुदा प्रयाग नैमीषारण्य धर्मारण्य गया काशी श्रीशैल केदारनाथ पुष्कर क्रम प्राप्त मानस सरोवर उत्तर मानस हयग्रीव तीर्थ अग्नि उत्तरमानस हयग्रीवती महाती इंद्रध्युम सर तीर्थ सर पुण्यतम नदियाँ नद तालाब आदि के सादर दर्शन किए स्वामी कार्तिकेय शालग्राम रूपी हरि श्री हरि के तथा महादेव जी के चौसठ स्थान आश्चर्यमय विविध विचित्र विचित्रताओं से पूर्ण चारों समुद्र के तट विंध्याचल और मंद्या मं, मंदराचल के लतागृह हिमालय आदि सात कुल पर्वत बड़े बड़े महर्षियों राजर्षियों देवताओं और ब्राह्मणों के पवित्रतम और मंगलमय आश्रमों आश्रमों के बड़े आदर से दर्शन किए दूसरों का सम्मान करने वाले श्री रामचंद्र जी ने अपने भाइयों के साथ चारों दिशाओं के प्रांत भागो एवं संपूर्ण पृथ्वी में पुनः पुनः भ्रमण किया जैसे संपूर्ण दिशाओं में विहार कर श्री शिव जी शिवलोक में जाते हैं वैसे ही तत्त स्थानों में स्थित देवता किन्नर और मनुष्यों द्वारा सत्कृत श्री रामचंद्र जी इस संपूर्ण भूमंडल को भली भांति देखकर अपने घर अयोध्या लौट आए तीसरा सर्ग समाप्त वैराग्य प्रकरण चौथा सर्ग श्री रामचंद्र जी की तीर्थ यात्रा से लौटने पर घर में मित्रों का आनंद समारोह तथा श्री जी की का का आदि वर्णन श्री वाल्मीकि जी ने कहा हे भरद्वाज नगरवासियों ने श्री रामचंद्र जी के ऊपर पुष्पांजलियों पर पुष्पांजलिया बरसाई यो नगर वास द्वारा सकृत सत्कृत श्री रामचंद्र जी जैसे जैसे श्रीमान जयंत स्वर्ग में प्रवेश करता है वैसे ही अपने घर में प्रविष्ट हुए तदुपरांत प्रथम प्रवास से लौटे हुए राम जी ने पिताजी को कुलगुरु वशिष्ठ जी को भाई बंधुओं को ब्राह्मणों को कुल के बड़े बूढ़ों को यथा योग्य प्रणाम किया मित्रों ने मित्रों ने भाइयों ने पिता ने और ब्राह्मणों ने श्री रामचंद्र जी को बार बार आलिंगन किया आलिंगन करने वालों के प्रति यथा योग्य अभिवादन प्रिय भाषण आदि सुंदर व्यवहार करने वाले श्री रामचंद्र जी हर्ष से फूले नहीं समाते थे महाराज दशरथ के घर में श्री रामचंद्र जी के बांसुरी की कोमल ध्वनि के समान मधुर प्रिय वचनों से आल्लादित हुए लोग परस्पर दिशा दिशा में घूमने लगे या हर्ष से उत्पन्न व्यामोह से उन्हें दिग्भ्रम हो गया यह अर्थ है श्री रामचंद्र जी श्री रामचंद्र रामचंद्र के शुभ शुभागमन के उपलक्ष्य में आठ दिन तक बराबर आनंद पूर्वक उत्सव होता रहा उक्त उत्सव हर्ष से खूब प्रसन्न लोगों द्वारा किए गए गंभीर कोलाहल से पूर्ण रहा तब से श्री रामचंद्र जी भांति भांति के देशाचारों का इधर उधर वर्णन करते हुए घर में ही सुखपूर्वक रहे श्री रामचंद्र जी नित्य प्रातः काल श का त्याग कर विधि पूर्वक स्नान संध्या आदि कर्म करके सभा में बैठे हुए इंद्र तुल्य अपने पिताजी का दर्शन करते थे और एक प्रहर तक श्री वशिष्ठ आदि के साथ बैठकर ज्ञान विविध विचित्र कथाओ द्वारा बड़े आदर के साथ सत्संग कर तदनंतर शिकार खेलने की इच्छा से पिताजी की आज्ञा लेकर बड़ी भारी सेना के साथ वनवराह, वनमहीश आदि से भरे हुए वन में जाते थे वहां से घर लौटने कर लौटने लो, पर स्नान आदि कर्म कर तथा मित्र और बंधुओं के साथ भोजन कर मित्रों के साथ रात्रि बिताते थे श्री रामचंद्र जी तीर्थयात्रा से लौटकर लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ प्रायः इस प्रकार की दिनचर्या करते हुए पिताजी के घर में सुखपूर्वक रहते थे हे भरद्वान श्री रामचंद्र जी राजाओं के योग्य व्यवहार से मनोहर सज्जनों के चित्त को चांदनी के समान आनंद देने वाली श्लाघनीय एवं अमृत द्रव्य के समान सुंदर चेष्टा से कालयापन करते थे चौथा स्वर्ग समाप्त वैराग्य प्रकरण पांचवा सर्ग श्री रामचंद्र जी श्री रामचंद्र जी के शरीर में कृशता आदि वैराग्य आदि और राजा द्वारा उसके कारण की जिज्ञासा तथा श्री वशिष्ठ जी के उत्तर का उपक्रम वाल्मीकि जी ने कहा हे भरद्वाज तदनंतर किसी समय जबकि सोलह वर्ष के होने में कुछ महीनों की कसर थी भरत सदा अपने नाना के घर में आनंद पूर्वक रहते थे और महाराज दशरथ सुचारू रूप से इस संपूर्ण पृथ्वी मंडल का पालन करते थे और महाप्राज्य एवं परामर्श करने में कुशल राजा कुशल कुशल राजा राजपुत्रों के विवाह के लिए भी प्रतिदिन मंत्रियों के साथ परामर्श करते थे तीर्थ यात्रा तालाब दिन दिन पर दिन पर दिन सुखता जाता है वैसे ही दिन पर दिन क्रूश होने लगे जैसे भ्रमर पंक्ति भ्रमर पंक्ति से युक्त पाकावस्था में अधिक खिला हुआ सफेद सफेद कमल पीला हो जाता है वैसे ही राजकुमार का विशाल नेत्रों से युक्त मुख पीला पड़ गया कपोल में हाथ रखे हुए और पद्मासन से बैठे श्री राम जी सदा चिंता से ग्रस्त चुपचाप और निचेष्ट रहते थे उनका शरीर क्रूश हो गया था चिंता उन्हें नहीं छोड़ती थी वे सदा दुखी और उदास रहते थे चित्रलिखित के समान वे किसी से कुछ बोलते भी न थे परिजनों के बार बार प्रार्थना करने पर कष्ट से स्नान संध्या वंदन आदि अवश्य कर्तव्य दैनिक कर्म करते थे उनका मुख कमल होते गया गया था। विविध गुणों के आगर श्री रामचंद्र जी को पूर्वोक्त चिंता आदि से युक्त देखकर उनके भाई लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी उसी अवस्था को प्राप्त हुए सभी पुत्रों को दुखी और क्रूश देखकर कर राणियों के साथ महाराज दशरथ को बड़ी चिंता हुई हे hey भरद्वाज महाराज पुत्र तुम्हें तुम्हें कौन सी बड़ी चिंता है इस प्रकार बड़ी मधुर वाणी से बार बार पूछते थे परंतु रामचंद्र जी उनको कुछ भी नहीं बताते थे पिताजी मुझे कुछ भी दुख नहीं है यह कहकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी पिताजी की गोद में जाकर चुपचाप बैठ जाते थे तदनंतर महाराज दशरथ ने राम किसलिए खिन्न है यह वक्ताओं में श्रेष्ठ तथा संपूर्ण कार्यो के ज्ञाता श्री वशिष्ठ जी से पूछा दशरथ जी के योग पूछने पर विचार कर महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा से कहा राजन इसमें कुछ कारण है पर श्रीमन आप दुखी न हो जैसे संसार में पृथ्वी जल आदि महाभूत सृष्टि और प्रलय के बिना छोटे छोटे कारणों से वृद्धि और क्षय रूप विकारों को प्राप्त नहीं होते वैसे ही सत्पुरुष भी छोटे मोटे कारणों से क्रोध विषाद और हर्ष से हर्ष के वशीभूत नहीं होते पांचवा सर्ग समाप्त वैराग्य प्रकरण छठवां सर्ग विश्वामित्र जी का आगमन राजा द्वारा उनका विधिवत पूजन तथा ऋषि के आगमन जनित हर्षोद्रेक से जो आप आज्ञा करेंगे उसका मैं विधिवत पालन करूंगा यो वाल्मीकि जी ने कहा भरद्वाज जब मुनिभर वशिष्ठ जी के यो कहने पर खेद युक्त संदेह निमग्न अतएव संदेह के निर्णय के लिए कुछ काल की प्रतीक्षा करने वाले महाराज दशरथ मौन हो गए थे और राजमहल में स्थित सभी महाराणिया उदास होकर श्री रामचंद्र जी की चेष्टाओं पर विशेष रूप से सावधान थी उसी समय लोक विख्यात महर्षि विश्वामित्र अयोध्यापति महाराज दशरथ को देखने के लिए गए महामती महर्षि विश्वामित्र सदा यज्ञ याग आदि धर्म कार्य ही किया करते थे माया वीय और बल से उन्मत्त राक्षसों ने उनके यज्ञ को सर्वथा विध्वस्त कर डाला। जब जब वे जब वे वे यज्ञ समाप्त करने में समर्थ नहीं हुए तब यज्ञ की रक्षा के लिए उनको राजा के पास जाने की इच्छा हुई और राक्षसों के विनाश के लिए कटिबद्ध महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र अयोध्या नगरी में पहुंचे वहा पहुंचकर वहां पहुंचकर राजा के दर्शन पाने की इच्छा से उन्होंने द्वारपालों से कहा महाराज से शीघ्र जाकर कहो कि गाधी पुत्र विश्वामित्र आए आए हैं हैं हुए है। उनके वचन सुनकर द्वारपाल राजमहल में गए पूर्वोक्त वाक्य से प्रेरित द्वारपालों ने विलंब होने पर कहीं महर्षि शाप न दे डाली इसी भय से शीघ्र सभागृह में जाकर विश्वामित्र जी के आने का समाचार प्रधान यष्टिधारी से कहा उसने त्वरा से सभा मंडप में राजाओं के मध्य में विराजमान महाराज को श्री विश्वामित्र जी के आने का समाचार कह सुनाया। महाराज डिहड़ी पर प्रातः काल की सूर्य के समान तेजस्वी बड़े प्रभावशाली अग्नि की ज्वाला की तुल्य जटाजूट से सुशोभित एक तपस्वी पुरुष खड़े हैं जिन्होंने अपने तेज से उस प्रदेश को ऊपर पताका तक और आसपास हाथी घोड़े पुरुष और आयुधो तक महर्षि से से प्रधान यष्टिधारी को देखते ही उसके वचन सुनकर मंत्रियों और, और सामंतों के साथ महाराज सुवर्ण के सिंहासन से उठ खड़े हुए उनके अनेक अनेक राजाओं द्वारा परिवृत्त वशिष्ठ और वाम जी के साथ महाराज पैदल ही जहां पर विश्वामित्र जी थे वहां को चल दिए उन्होंने ढ्यूड़ी पर खड़े हुए मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी के दर्शन किए विश्वामित्र जी ब्रह्मवर्चस से और शात्र तेज से सुसंपन्न थे उनके दर्शन से ज्ञात होता था कि किसी निमित्त से मानो सूर्य देव ही पृथ्वी पर आ गए हो बुढ़ापे के कारण सफेद और अधिक तप करने से रुक्ष जटाव से अने उनके कंधे ढके थे अतएव वे संध्या काल अरुण रंजित सफेद से पर्वत के समान प्रतीत होते थे। उनका शरीर सौम्य सुंदर दिप्यमान प्रभावशाली विनय से संपन्न रुष्ट पुष्ट हाथ पैर आदि अवयवों से युक्त थ, युक्त और कांतिमान था उनके तेज से नेत्र और मन प्रसन्न होते थे उससे भय का भी संचार होता था वह प्रसाद गुण से युक्त था अधिक होने के कारण शरीर से छलक रहा था और गंभीर तथा अपरिचिन्न था, था। उक्त प्रसन्न गंभीर तेज से ऋषि की कांति अनुरंजित थी उनके हाथ में चिरकाल से परिगृहित एक सुंदर और चिकना कमंडलू था उनका चित्त स्निग्ध और प्रसन्न था उनका हृदय दया से परिपूर्ण था इसीलिए भाषण आदि भी सुमधुर था और प्रसन्न दृष्टिपात अमृततुल्य था वे जिधर दृष्टि डालते थे उस तरप, उस उस तरफ तरफ तरफ के के लोग के लोगों को मानो अमृत के रस से सिंचित सिंचित थे, सिंचिते थे उनके कंधे में अवस्था के अनुरूप यत्नोपवित थे उनकी भोये सफेद और ऊंची थी दर्शकों के हृदय में अत्यंत आश्चर्य का संचार कर रहे मुनिवर को देखकर राजा ने दूर से ही नम्र होकर उन्हें प्रणाम किया नमने से से राजा के मुकुट पृथ्वी पर बिखर गई जैसे सूर्य इंद्र का प्रत्यभिवादन करते हैं वैसे ही विश्वामित्र जी ने भी मधुर और उदार वाणी द्वारा आशीर्वाद देकर राजा का प्रत्यभिवादन किया तदनंतर वशिष्ठ आदि सभी ब्राह्मणों ने स्वागत आदि के क्रम से आदरपूर्वक उनकी पूजा की महाराज दशरथ ने कहा भगवन जैसे सूर्य अपने तेजोमय दर्शन द्वारा कमल के तालाबों पर अनुग्रह करते हैं वैसे ही अनायास प्राप्त आपके अद्भुत तेजोमय दर्शनों से हम लोग अत्यंत अनुग्रहित हुए हैं महर्षि जो अनादि क्षयरहित और अविनाशी परम पुरुषार्थ रूप सुख है आपके दर्शनों से वह सुख मुझे प्राप्त हुआ है आज हमने पुन्य से धन्य पुन्य से धन्य पुरुषों के आगे स्थान प्राप्त कर लिया है क्योंकि हम लोगों के उद्देश्य से आपका शुभागम हुआ है यो महाराज दशरथ के समान ही यो महाराज दशरथ के समान ही कह कह रहे महर्षि और अन्य राजा सभा भवन में आकर आसनों पर बैठ गए महर्षि के शुभागमन से प्रसन्न वदन महाराज दशरथ ने महर्षि की तपस्या संपत्ति से भयभीत होकर दूसरे के द्वारा अर्घ्य के लिए जल मंगाने में भी अपराध की संभावना देखकर स्वयं जल लाकर उन्हें अर्घ्य दिया महर्षि विश्वामित्र ने राजा के अर्घ्य को स्वीकार कर शास्त्र में वर्णित विधि से प्रदक्षिणा कर रहे राजा की भूरी भूरी प्रशंसा की राजा दशरथ द्वारा पूजित विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए उनका मुखकमल खिल उठा उन्होंने राजा से उनकी तथा राज्य के विभिन्न अंगों की कुशल पूछी और पूछा आपका राजकोष तो परिपूर्ण है तदनंतर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी ने प्रसन्नतापूर्वक महर्षि वशिष्ठ जी से मिलकर वशिष्ठ जी की पूजा की और उन और उनसे यथा योग्य उनके शिष्य आश्रम के मृग पशु पक्षी आदि की कुशल पूछी क्षण के लिए परस्पर मिलकर और यथा योग्य पूजा सत्कार कर सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई वे राजमहल में अपने अपने आसनों पर बैठ गए आमने सामने बैठने से उनका तेज परस्पर बढ़ गया वे सब आपस में एक दूसरे से कुशल प्रश्न करने लगे महामती विश्वामित्र जी के आसन पर बैठने के उपरांत महाराज दशरथ ने अनेक चरण पखारे उन्हें दूसरी बार अर्घ्य दिया गाय दी एवं चंदन पुष्प वस्त्र अलंकार दक्षिणा फल और तांबुल से उनकी पुनः पुनः पूजा की विधिपूर्वक पूज कर प्रसन्न चित्र पुण्यात्मा राजा ने हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी से ये ये वाक्य कहे भगवन मरण धर्म आजीव को अमृत लाभ से जैसा सुख होता है दीर्घ काल की अनावृष्टि के अनंतर वृष्टि के लाभ से किसान को जैसा आनंद होता है एवं अंधे को नयन प्राप्ति की नयन प्राप्ति से जैसा हर्ष होता है हमारे लिए आपका शुभागम वैसा ही वैसा ही उससे भी बढ़कर आनंदप्रद है पुत्रहीन व्यक्ति को धर्मपत्नी से पुत्रोत्पत्ति होने पर जैसा आल्हाद होता है दरिद्र पुरुष को स्वप्न में दृष्ट धन का लोभ होने पर जैसा आनंद होता है वैसे ही आपका आगमन हमारे लिए सुखकारक है मनुष्य चिरकाल से इच्छित मणि मंत्र अभ्युदय आदि की प्राप्ति प्रियतम भाई पुत्र आदि के समागम और खोई गई वस्तु के लाभ से जैसे अनिर्वचनीय आल्लाद का अनुभव करते हैं वैसे ही आपके आगमन से हमें आल्लाद हो रहा है ब्रह्मण स्थलचर मनुष्य आदि को आकाश में उड़ने से जैसा आनंद होता है और मृत पुरुष के पुनः वापिस आ जाने से उसके बांधवों को जैसा आनंद होता है वैसे ही आपके आगमन से हमें आनंद हो रहा है आपका स्वागत हो मुनिवर ब्रह्मलोक में रहना किसको प्रीति करना होगा वैसे ही प्रीति कर आपका आगमन है अर्थात जैसे ब्रह्मलोक में निवास करने की सबको स्पृहा रहती है वैसे ही आपके आगमन की सभी को स्पृहा रहती है मैं यह निश्चल सत्य आपसे कहता हूं भगवान आप परम धार्मिक हैं आपकी क्या अभिलाषा है मैं आपकी क्या सेवा करूं ब्रह्मन आप सत्पात्र हैं मेरे भाग्य से यहाँ आए हैं भगवन आप पहले राजर्षि शब्द से अभिहित होते थे इस समय तपस्या तपस्या से ब्रह्मर ब्रह्मषित्व को प्राप्त हुए परम वर्चस्वी आप मेरे परम पूज्य हैं जैसे गंगा जल के स्नान से मुझे प्रसन्नता होती है वैसे ही आपके दर्शन से प्रसन्नता हुई है उक्त प्रसन्नता मेरे हृदय को शीतल कर रही है भगवान आपको न किसी वस्तु की अभिलाषा है न किसी से भय है और न क्रोधी है आप में राग भी नहीं है आधि व्याधि आदि विपत्तियां भी नहीं है फिर भी आप मेरे पास आए हैं यह बड़ी आश्चर्य की बात है हे तत्वज्ञ शिरोमणि आपके शुभागमन से मैं निष्पाप हो गया हूँ अपने को पुण्य क्षेत्र में स्थित समझ रहा हूँ अर्थात आपके आगमन से मेरा गृह भी पवित्र हो गया है अधिक क्या कहू मैं अपने को अमृतमय चंद्रमंडल में निमग्न समझ रहा हूँ मुने मुझे प्रतीत हो रहा है कि आपका शुभागमन साक्षात ब्रह्म का शुभागमन है आपके आगमन से उत्पन्न पुण्य से मैं पवित्र हुआ हूँ यश और अभ्युदय से अनुग्रहित हूं आज आपके आगमन से उत्पन्न पुण्य से अनुरंजित मेरा जन्म सफल हो गया है और मेरा जीवन सार्थक हो गया है यहां आए हुए आपके दर्शन कर पूजा कर पूजा और प्रणाम कर जैसे चंद्रमा को देखकर समुद्र अपने में नहीं समाता तटसीमा को लांग कर उछल पड़ता है वैसे ही मैं भी अपने को अपने में फुला नहीं समा रहा हूं मुनिवर आपका जो कार्य हो जिस प्रयोजन से आप आए हैं उसे आप किया किया ही समझिए क्योंकि आप सर्वदा मेरे माननीय हैं गाधीनंदन आपके कार्य के विषय में आप विचार न कीजिए भगवन पात्रभूत आपके लिए मुझे कुछ भी अधेय नहीं है मेरा कार्य सिद्ध होगा या नहीं इसका विचार आप मत कीजिए मैं आपका कार्य संपूर्ण रूप से धर्मतः करूँगा आप मेरे परम देव आत्मवीत महाराज दशरथ द्वारा विनयपूर्वक कहे गए श्रुति मधुर सुमिष्ट सुमिष्ट वचनों को सुनकर प्रख्यात कीर्ति और विख्यात गुण वाले मुनिपुंग विश्वामित्र परम प्रसन्नता को प्राप्त हुए छठवां सर्ग समाप्त वैराग्य प्रकरण सातवां सर्ग राजा की प्रशंसा कर श्री विश्वामित्र जी का अपने आगमन का प्रयोजन कहना तथा राक्षसों के विनाश के लिए श्री रामचंद्र जी को मांगना वाल्मीकि जी ने कहा भरद्वाज महाराज के आश्चर्यपूर्ण उक्त विस्तृत वाक्य को सुनकर महामुनि विश्वामित्र जी के शरीर में रोमांच छा गए उन्होंने पुलकित होकर राजा से कहा महाराज भूलोक में ऐसा वाक्य आपके ही योग्य है क्योंकि आप महावंश में उत्पन्न हुए हैं और गुरु वशिष्ठ जी के आज्ञाकारी हैं महाराज मैं जो कहना चाहता हूँ उसके विषय में आप कर्तव्य का निश्चय कीजिए और धर्म का परिपालन कीजिए परम श्रेष्ठ परम श्रेष्ठ में सिद्धि लाभ के लिए यज्ञ आरंभ करता हूँ भीषण राक्षस मेरे यज्ञ में विद्ध विघ्न करके करने के लिए आ जाते हैं जब जब मैं यज्ञ द्वारा देवताओं का भजन पूजन करता हूँ तब तब राक्षस मेरे यज्ञ को छिन्न भिन्न कर देते हैं मेरे बहुत बार यज्ञ आरभ करने पर राक्षस नायकों ने यज्ञ भूमि को मांस और रक्त से पाट दिया मेरे यज्ञों के यो विघ्नों द्वारा छिन्न भिन्न होने पर मेरा उत्साह जाता रहा इस बार फिर मैंने यज्ञ का आरंभ किया है उसके प्रतिकार के लिए आपके पास आया हूँ राजन क्रोध करके अर्थात शापदान द्वारा उसका प्रतिकार करने की मेरी इच्छा नहीं होती कारण कि क्रोध रहित तो होकर ही यज्ञानुष्ठान किया जाता है और क्रोध हुए बिना शाप देना नहीं बनता राजन उक्त महायज्ञ समारंभ में, में समार राजन उक्त महायज्ञ समारंभ में ऐसी मेरी यज्ञ दीक्षा है आपके अनुग्रह से निर्विघ्न यज्ञ समाप्त कर महाफल प्राप्त करूंगा ऐसी आशा से मैं आपके समीप आया हूं राजन मैं अत्यंत आर्द और शरणार्थी हूं आप मेरी रक्षा कीजिए प्रार्थियों को निराश करना सज्जनों का तिरस्कार है अर्थात तिरस्कार के समान ग्लानी कर है राजन आपके पुत्र श्री रामचंद्र जी मत्त के समान पराक्रमशाली अत्यंत शोभा संपन्न महेंद्र के समान शौर्य संपन्न और राक्षसों के विनाश में दक्ष है अमोघ पराक्रम वाले काक पक्षधारी शूर वीर अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी को आप मुझे दीजिए मैं अपने दिव्य तेज से इनकी रक्षा करूंगा यो मेरे तेज से सुरक्षित वे यज्ञ के विध्वंसक राक्षसों के शीर का शीर काटने के लिए समर्थ है मैं भी निस्सिम प्रभाव से युक्त और विविध अस्त्र शस्त्र और विद्या देकर श्री रामचंद्र जी का कल्याण करूंगा जिससे वे तीनों लोकों में पूज्य हो जाएंगे जैसे क्रुद्ध सिम्ह को देखकर मृगवन में पैदा हुए हरिण की होठ में खड़े नहीं हो सकते वैसे ही वे राक्षस श्री राम के सामने खड़े नहीं हो सकते जैसे क्रुद्ध सिम्ह के सिवा दूसरा कोई जीव मत हतियों हाथियों से नहीं लड़ सकता वैसे ही श्री राम जी के सिवा दूसरा पुरुष उनसे नहीं लड़ सकता एक तो राक्षस ही बल से गर्वित अत्यंत पापी युद्ध में कालकुट से भी अधिक तीव्र कुपित यम के समान अति दारुण है उस पर फिर वे वे हैं खरदूषण के सेवक महाराज जैसे मेघ की मुसलधार वृष्टि को धूली कर नहीं, नहीं सह सकते वैसे ही श्री रामचंद्र जी की बाण वृष्टि को राक्षस नहीं सह सकेंगे महाराज आप यह मेरा पुत्र है ऐसा प्राकृत स्नेह न कीजिए क्योंकि संसार में क्योंकि संसार में महात्मा पुरुषों के लिए कोई वस्तु अधेय नहीं है महाराज तपोबल से निसंदेह जानता हूँ और आप भी मेरे वचन से जानिए कि विघ्नकारी संपूर्ण राक्षस मरे हुए ही हैं क्योंकि मेरे सदृश महामती पुरुषों की संदिग्ध विषय में प्रवृत्ति ही नहीं होती मैं जानता हूँ महातेजस्वी वशिष्ठ जी जानते हैं और अनान्य महात्मा भी जानते हैं कि कमलनयन श्री रामचंद्र जी महात्मा है सामान्य पुरुष नहीं है यदि धर्म महत्ता और यश की रक्षा करनी चाहिए ऐसी आपकी वासना हो तो मेरे इच्छित की सिद्धि के लिए श्री रामचंद्र जी को मुझे दीजिए रामचंद्र जी जिस यज्ञ में मेरे यज्ञ के विध्वंसक और सर्वविध सर्व विघ्नकारी राक्षसों को मारेंगे मेरा यह यज्ञ दस दिन में पूरा होगा अतएव हे महाराज इस विषय में आपके वशिष्ठ आदि मंत्री अनुमति प्रदान करें। उनकी अनुज्ञा से आप रामचंद्र जी को मेरे साथ भेजिए हे राघव आप अवसरज्ञ हैं जैसा मेरा यह यज्ञ का अवसर बीत न जाए वैसा कीजिए आपका कल्याण होगा आप मन में शोक को जगह न दीजिए समय पर थोड़ा भी कार्य किया जाए तो वह बहुत उपकारक होता है और समय में बहुत भी उपकार उपकारक किया जाए तो वह निष्फल हो, हो जाता है धर्मात्मा महातेजस्वी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी धर्म अर्थ से युक्त वाक्य कहकर चुप हो गए महानुभाव राजा दशरथ महर्षि के उक्त वचन सुनकर युक्ति युक्ति युक्त उत्तर देने के लिए कुछ काल तक चुपचाप बैठे रहे क्योंकि जिसका मनोरथ पूर्ण न किया जाए ऐसा धीमान पुरुष युक्ति युक्त कथन के बिना संतोष को प्राप्त नहीं होता सातवां सर्ग समाप्त वैराग्य प्रकरण आठवां सर्ग राजा का श्री रामचंद्र जी में अधिक हो होने के कारण उनमें युद्ध की अयोग्यता का का वर्णन वर्णन तथा रावण आदि के के बल को जानकर राजा वाल्मीकि जी ने कहा भरद्वाज राजेष्ठ दशरथ विश्वामित्र जी के उक्त वचन सुनकर एक क्षण के लिए चित्रलिखित की नाई निचेष्ट हो गए और तदनंतर दीन वचन कहने लगे मुनिवर कमल श्री राम अभी पूरे सोलह वर्ष का भी नहीं हुआ मैं इसमें राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता नहीं अधीश्वर हूं उसको लेकर मैं ही राक्षसों के साथ युद्ध करूंगा ये सभी सैनिक शूर वीर पराक्रमशाली और परामर्श देने में दक्ष है मैं समरस मैं समर मैं समरभूमि में धनुष, बाण लेकर समस्त सैनिकों की रक्षा करूँगा जैसे सिंह मत्तहा के साथ युद्ध करता है वैसे ही इन्शूर वीर सैनिकों के साथ मैं महेंद्र से बलिष्ठ वीरों से भी युद्ध कर सकता हूँ श्रीराम बालक है युद्ध से नितांत अनभिज्ञ है और सेना का बलाबल नहीं जानता इसने अंत में क्रीडा के लिए कल्पित संग्राम छोड़कर अन्य रणभूमि नहीं देखी है न उत्तम शास्त्रों से युक्त है न उत्तम अस्त्रों से युक्त है और नूर वीरों से कैसे युद्ध करना चाहिए यह भी इसे ज्ञात नहीं है युद्ध निपुणता तो दूर रही केवल यह राजकुमारों के साथ पुष्पों से सुशोभित नगर नगरोपवनों में उद उद उद्यान के कुंजों में परिभ्रमण करना तथा भांति भाती के पुष्पों से व्याप्त अपने महल के आंगन में क्रीडा करना जानता है। आजकल तो मेरे दुर्भाग्य से हीम से कमल के समान कमल श्री राम अत्यंत क्रूश और पीला हो गया है वह न अन्न खा सकता है न घर में घूम फिर सकता है हृदयगत दुख से व्यापुल व्या, व्याकुल होकर चुपचाप बैठा रहता है मुनिश्रेष्ठ उसके कारण मैं मेरी रानियां, मेरे सेवक वर्ग सबके सब शरतकाल के, के मेघ के समान निस्सार हो गए हैं। शरीर से से इतना सुकुमार अवस्था बालक मेरा बच्चा है। उस पर उसे मानसिक पीड़ा ने जकड़ रखा है ऐसी परिस्थिति में उसे मैं निशाचरों के साथ लड़ने के लिए आपको कैसे दू मुश्वर बालंगना के अंग का संग सुधारस का सेवन राज्य का अधिपत्य आदि जितने प्रकार के सुख है उन सब सबकी अपेक्षा में पुत्र स्नेह जनित सुख को अधिक महत्व देता हूँ अर्थात पूर्वोक्त सुख धर्म के फल है पर वे पुत्र स्नेह जनित सुख से बढ़कर नहीं है तीनों लोकों में धार्मिक धार्मिक लोग भी दीर्घ में सिद्ध होने वाले परिश्रम साध्य क्लेशकारी तपस्या आदि महाआरंभों को पुत्र स्नेह से ही निसंदेह करते हैं मुनिश्रेष्ठ मनुष्य प्राण धन संपत्ति और स्त्रियों स्त्रियों को छोड़ सकते हैं मगर पुत्र को नहीं छोड़ सकते यह प्राणियों का स्वभाव है राक्षस बड़े क्रूर क्रूर कार्य करने वाले और कूट युद्ध में दक्ष है श्री रामचंद्र उनके साथ युद्ध करे यह कल्पना ही मेरे लिए अति असहनीय है मुनि मैं जीने की इच्छा करता हूँ लेकिन रामचंद्र के रामचंद्र से क्षण भर के लिए भी वियुक्त होकर मैं जी नहीं सकता भगवन मुझे उत्पन्न हुए नौ हजार वर्षों तक पुत्र की कामना सताती रही तदुपरांत बड़े कष्ट से मैंने इन चार बेटों को उत्पन्न किया है इन चारों में कमल नयन राम सर्वप्रधान है उसके बिना उसके तीन भाई भी नहीं जी सकेंगे जिसको ले जाने से अवशिष्ट तीनों का भी मरण अवश्य अवश्य अवश्यमभावी है उस श्री राम को आप मृत्युरूप राक्षसों के समीप ले जा रहे हैं तो चारों पुत्रों से ही न मुझे आप मरा ही जानिए चार पुत्रों में से रामचंद्र के ऊपर ही मेरा सर्वाधिक प्रेम है क्योंकि वह सर्वश्रेष्ठ और धर्मात्मा है इसीलिए राम को आप मत ले जाइए मुने यदि आपको राक्षसों की सेना का संहार करने की इच्छा हो तो मेरे साथ मेरी चतुरंग सेना को ले जाइए उक्त राक्षसों में कितना है ब्रह्म मुझे या शिशु राम को अथवा मेरे चारों बालकों को कूट युद्ध में विशारद उन राक्षसों का प्रतिकार कैसा करना चाहिए और उन दुरात्मा राक्षसों के साथ में कैसा कैसे रहना चाहिए यह भी मुझसे राक्षस बड़े बलगर्वित हैं। साक्षात कुबेर का भाई मुनि विश्रवा का पुत्र महाबलशाली रावण नामक राक्षस सुना जाता है वह दुर्बुद्धि यदि आपके यज्ञ में विघ्न करता है तो हम उस दुष्टात्मा के साथ युद्ध करने में समर्थ नहीं है ब्राह्मण किसी समय किसी समुदाय में विपुल बल और और संपत्ति से पुरुष भूतों में उदय को को प्राप्त प्राप्त होते होते हैं हैं हैं काल पाकर विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। होते हैं। इस समय तो हम लोग रावण आदि शत्रुओं के सामने खड़े होने में सर्वथा असमर्थ है यह ईश्वरीय नियम है यह ईश्वरीय नियम ही है इसलिए हे धर्म धर्मज्ञ अनुकंपनीय मेरे पुत्र पर अनुग्रह कीजिए और प्रार्थी के मनोरोध को पूर्ण न कर सकने के कारण अल्प भाग्य वाले मुझ पर भी अनुग्रह कीजिए आप हमारे परम देव हैं देवता दैत्य गंधर्व यक्ष पक्षी नाग ये सब रावण से लड़ने के लिए असमर्थ है मनुष्यों की तो बात ही क्या है रावण बड़े बलशालियों के बल को भी युद्ध में हर लेता है उसके साथ संग्राम में लड़ने के लिए हम समर्थ नहीं है उसके पुत्र इंद्रजीत आदि के साथ भी हम नहीं लड़ सकते अथवा ऐसा बलशाली रावण का मेरे बच्चे क्या कर सकेंगे जिस समय मानधाता आदि ने जन्म लिया था यह काल वैसा नहीं है इस समय में सज्जन ही निर्बल है इस समय यह रघुवंशीय बालक बुढ़ापे से शिथिल हो गया है अथवा श्री रामचंद्र बूढ़ों की भांति शीतल है अथवा यदि आपके यज्ञ में विघ्न करने वाले असुर श्रेष्ठ मधुपुत्र लवण हैं, तो भी मैं अपने बेटे को नहीं जाने दूंगा अथवा यदि यम के सदृश सुंद और उपसुंद के पुत्र आपके यज्ञ के विध्वंसक हैं, तो भी मैं अपने पुत्र को आपके साथ नहीं भेजूंगा ब्रह्मन यदि श्री राम को जबरदस्ती ले जाओगे तो उस उस कल्प में आपसे मैं ही मारा जाऊँगा मेरे बिना मैं अपनी निश्चित विजय नहीं देखता हूं इत्यादि मधुर वचन कहकर महाराज दशरथ मुनि मुनि के अभिमत में और रा, राक्षस के विषय में क्रमशः श्री राम को भेजना चाहिए अथवा नहीं और राक्षसों का वध हो सकेगा या नहीं इत्यादि संदेह रूप सागर की बड़ी तरंगों में निमग्न हो क्षणभर के लिए भी निश्चय नहीं कर सके अतएव उस समय उनकी दशा उन्नत तरंगों से युक्त सागर में डूबे रहे पुरुष की सी, सी हो रही थी आठवां सर्ग समाप्त